श्री गर्ग सेता माधुर्य खंड चौबीसवां अध्याय अरिष्टासुर और व्योमासुर का वध तथा तो माधुर्य खंड का उपसंहार श्री नारद जी कहते राजन एक दिन गोवर्धन के आसपास बलराम से भगवान श्री कृष्ण आँख मिचौनी का खेल खेलने लगे जिसमें कोई चोर बनता है और कोई रक्षक वहां व्योमासुर नामक दैत्य आया उस खेल में कुछ लड़के भेड़ बनते थे और कोई चोर बनकर उन भेड़ों को ले जाकर कहीं छिपाता था ब्योमा ने भेड़ बने हुए बहुत से गोप को बारी बारी से ले जाकर पर्वत की कंदरा में रखा और एक शिला से उसका द्वार बंद कर दिया वह मयासुर का महान बलवान पुत्र था यह तो सचमुच चोर निकला यह जानकर भगवान मसूदन ने उसे दोनों भुजाओं द्वारा पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा उस समय दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से निकला हुआ प्रकाशमान तेज श्रीकृष्ण में घूमकर में लीन हो गया उस समय स्वर्ग में और पृथ्वी पर जय जयकार की ध्वनि होने लगी देवता लोग परम आनंद में मग्न होकर फूल बरसाने लगे बहुलाश ने पूछा मुने वह व्योम नामक असुर पूर्वजन्म में कौन सा पुण्यात्मा मनुष्य था जिसने श्याम घन में बिजली की भांति श्रीकृष्ण में विलय प्राप्त किया नारद जी बोले राजन काशी में भीमरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सदा दान पुण्य में लगे रहते थे वे यज्ञकर्ता दूसरों को मान देने वाले धनुर्धर तथा तो विष्णु भक्त परायण थे वे राज्य पर अपने पुत्र को बिठाकर स्वयं मलियाचल पर चले गए और वहाँ तपस्या आरंभ करके एक लाख वर्ष तक उसी में लगे रहे उनके आश्रम में एक समय महती पुलस्थ शिष्यों के साथ आए उनको देखकर भी बेमानी राजस्वी न तो उठकर खड़े हुए और न उनके सामने प्रणत हुए तब पुलस्त ने उन्हें साथ दे दिया ओ महादुष्ट भोपाल तू दैत्य हो जा तदनंतर राजा जब उनके चरणों में पड़कर शरणागत हो गए तब दीन वस्तल मुनिश्रेष्ठ पुलस्थ ने उनसे कहा द्वापर के अंत में मथुरा जनपद के पवित्र व्रजमंडल में साक्षात यदवंत राज श्री कृष्ण के बाहुबल से तुम्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी जिसकी योगी लोग अभिलाषा रखते हैं इसमें संशय नहीं है श्री नारद जी कहते हैं विदेहराज वही यह राजा भीमरथ मय दैत्य का पुत्र हुआ और श्री कृष्ण के बाहुवेग से मोक्ष को प्राप्त हुआ एक दिन गोप बालकों के बीच में महाबली दैत्य अरिष्ट आया वह अपने सिंह से पृथ्वी और आकाश को गुंजा रहा था और सिंगों से पर्वतीय तटों को विदीर्ण कर रहा था उसे देखते ही गोपियां, गोप तथा गाँवों के समुदाय भय से इधर उधर भागने दे लगे दैत्यों के नाशक भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अभय देते हुए कहा डरो डरोमत माधव ने उसके सिंह पकड़ लिए और उसे पीछे ढकेल दिया उस राक्षस ने भी श्री कृष्ण को ढकेल दो योजन पीछे कर दिया तब श्रीकृष्ण ने उसकी पूँछ पकड़ ली और बाहु बाहुवेग से घुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर पटक दिया जैसे छोटा बालक कमंडलों को फेंक दे अरिष्ट फिर उठा क्रोध से उसके नेत्र लाल हो रहे थे उस महादुष्ट वीर ने सिंहों से लाल पत्थर उखाड़कर मेघ की भांति गर्जना करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर फेंका श्री कृष्ण ने उस प्रस्तर को पकड़ कर उल्टे उसी पर दे मारा उस शिलाखंड के के प्रहार से वह मन मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। उसने अपने अग्रभाग को पृथ्वी पर पीटना आरंभ किया। इससे पृथ्वी के भीतर से पानी निकल आया तब श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर बार बार घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे हवा कमल को उठाकर एक देती है उसी समय वह वृषभ का रूप त्याग कर ब्राह्मण शरीर धारी हो गया और श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में प्रणाम करके गद गदाणी में बोला ब्राह्मण ने कहा भगवान मैं बृहस्पति का शिष्य द्विजश्रेष्ठ वर तंतु हूँ मैं बृहस्पति जी के समीप पढ़ने गया था उस समय उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया था इसलिए वे मुनि रोषपूर्वक बोले तू मेरे आगे बैल की भांति बैठा है इससे गुरु के अवहेलना हुई है अतः दुर्बुद्धे तू बैल हो जा माधव उस साप से मैं भंग देश में बैल हो गया असुरों के संग में रहने से मुझ में असुर भाव आ गया था अब आपके प्रसाद से मैं साप और असुर भाव से मुक्त हो गया आप श्री कृष्ण को नमस्कार है आप भगवान वासुदेव को प्रणाम है प्रणज्जनों के क्लेश का नाश करने वाले आप गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है श्री नारद जी कहते हैं राजन जो कहकर श्रीहरि को नमस्कार करके बृहस्पति के साक्षात शिष्य वर भुवन को प्रकाशित करते हुए विमान से दिव्य लोक को चले गए इस प्रकार मैंने अद्भुत माधुर्य खंड का तुमसे वर्णन किया जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा तो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है जो सदा इसका पाठ करते हैं उनकी समस्त कामनाओं को यह देने वाला है और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्ग सीता में माधुरी खंड के अंतर्गत नारद बहुला सुसंवाद में व्योमासुर और अरिष्टासुर का वध नामक चौबीसवां अध्याय पूरा हुआ